साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद श्वेताश्वतर ऋषि ने कहा भगवान यह प्रमाण के अगोचर है इसको प्रमाण के भीतर में बांधा नहीं जा सकता है यह जो आत्म चैतन्य है वह प्रमाण की सीमा में नहीं आता है तब बाकी ऋषियों ने कहा कि हम कैसे आपकी बात को मान लें तब उन्होंने कहा कि प्रकारांतरम अपश्यंतः एक भिन्न प्रकार से उसे देखा जाता है कैसे देखा जाता है ध्यान योगानुगम परम मूल कारणम प्रतिपेदिरे। ध्यान योग का अनुगमन करते हुए उस परम मूल कारण को उन्होंने पा लिया यह कितनी भिन्न पद्धति है वह प्रमाण के अगोचर है किंतु भिन्न प्रकार से अनुभव में आता है वह अनुभूति की पद्धति है वही बात यहाँ कहते हैं नाहम मन्नेस वेदेति इति गुरुदेव अब मैं मान रहा हूँ कि मैंने जो कहा था कि अच्छी तरह से जान गया हूँ वह गलत था किंतु कैसे कहूँ कि मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे अनुभव हुआ यो नस्तदेद नो न वेदेति वेद, वेदे वेद च यहाँ शब्दों का खेल है यह बात रखने की एक शैली है जो जानता है कि वह नहीं जानता है वही जानता है अब मैं जानता हूँ कि नहीं कैसे बोलूँ किस ढंग से उसे समझाऊँ यदि मैं कहूँ कि उसे जानता हूँ तो लोग कहेंगे कि बताओ प्रमाणित करो अब उसको किस प्रमाण में लाकर के समझाऊँ यह तो संभव नहीं है तो यहाँ पर कहा गया कि हम लोगों में से जो शिष्य उसको इस प्रकार जानता है कि मैं उसे नहीं जानता फिर मैं उसे जानता भी हूं तो यह जो विरोधाभास है इस विरोधाभास को शिष्य प्रकट कर रहा है भगवान भाष्यकार यहाँ पर भाष्य करते हुए लिखते हैं कि गुरु जी ने शिष्य को विचलित करने की चेष्टा की किंतु शिष्य विचलित नहीं हुआ एवं आचार्यण विचाल मान्योपी शिष्यों न विचलचाल पहले तो गुरु जी ने पैतरे बदल बदल इसके ज्ञान की परीक्षा ली कि सचमुच में जानता है क्या लेकिन कितने भी पैतरे बदले अब तो वह अनुभूति संपन्न हो गया है और इसीलिए शिष्य विचलित नहीं होता है क्यों विचलित नहीं होता है कारण बताते हैं जगर्ज च ब्रह्म विद्याम दृढ़ निश्चयता दर्शियन्नात्मन वह ब्रह्म विद्या में आत्म निश्चय की दृढ़ता को प्रकट करता हुआ गर्जा क्योंकि उसने उस आत्म आत्मचैतन्य को अनुभव कर लिया था इसलिए किसी भी तर्क के द्वारा विचलन संभव नहीं था इस प्रकार उसने अपनी अनुभूति को गुरुजी के सामने रखा उसके पश्चात गुरुजी कहते हैं वस् तू तो बिल्कुल ठीक कहता है मैं तुम पर प्रसन्न हूँ यह जो तूने उस ब्रह्म तत्व को चैतन्य तत्व को इस प्रकार जाना है कि उसके संबंध में न तो यह कह पा रहा है कि मैंने अच्छी तरह जान लिया नहीं यह कह पा रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ तू ही ठीक ठीक जानता है क्योंकि यशा मतम तस् मतम मतम यश न वेदश अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम जिसके लिए यह तत्व तो अजाना है वही ठीक ठीक उसे जानता है अजाना का यहाँ क्या अर्थ है अज्ञान के लिए भी अजाना का प्रयोग होता है यहाँ उस अर्थ में नहीं है जो साधक है जिसने उसको जानने की चेष्टा की है अनुभूति प्राप्त की पहले समझता था कि मैंने जान लिया उसके बाद लगता है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं जाना हम लोगों ने भी जब शास्त्र को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया संस्कृत तो उतनी आती नहीं थी तो अनुवाद के सहारे पढ़ा अंग्रेजी का अनुवाद देखा हिंदी का अनुवाद देखा ऐसा लगने लगा कि हम शास्त्रज्ञ ही हो गए बिना साधना के जब स्वाध्याय हुआ तो ऐसा लगता था कि हम बड़े पंडित हैं पर जब साधना जीवन में आई स्वाध्याय फिर से किया तब ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं अरे यह तो कुछ भी ज्ञान नहीं है ऐसा हमारे जीवन में ही होता है आप देखेंगे जब आप गीता को पहली बार पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है जान लिया दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना दूसरी बार पढ़ने से और ज्ञान आया जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार मानो ज्ञान और भी चमकता है और भी निखरता है बाद में हमें ऐसा लगता है कि अरे उस समय जो हमने समझा था कुछ भी नहीं समझा था यदि कोई कह दे पहली बार पढ़कर तुमने कुछ भी नहीं समझा तो वही चोट पहुंचती थी वाह हमने पढ़ लिया है और ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं समझा है